पुराण ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलगल् वाग्म ममृत जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा हवलक्षण लक्ष्य तमाम श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणे प्रवर्तिहां तो बराकुरूपोपी तस्य हरे पदकमलम वंदे नारायण नमस्कृत्य नरम चरोस्वती व्या नारायणाय नमः नम नमः नरोत्तमाय नम नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नम कृष्णा बेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मा वक्षे सनातना वाछाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे ऊपुर्गत जनक दयावोको हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव में कुरुत मंद मतेर्दया द्रा तुलसी यत्र, यत्र पद्म पुराण का पद्मनाठन युल सुवृंदावन बिहारी जय पर मंगल तो माधव महोत्सव महाकाव्य जिनमें ये निरूपण कराए हैं कि श्री नांदी मुखी जी पौर्णमासी जी से मिलकर के श्री श्याम के पास में पहुंची और श्री श्याम सुंदर अब पौर्णमासी जी को मिलन के लिए व्याकुलतापूर्वक अपने संदेश को स्थापित कर रहे हैं सत्तासी में श्लोक है सतस्वीन सतस् श्लोकम यदूर्वन्वह तेन संस्तभ विभोता प्रभु संत संत तते तद्यध्याफु तादो गुण श्री किशोरी जी के सामने श्याम सुंदर की रूप माधुरी का प्रेम माधुरी का वर्णन कर रही हैं। श्री नांदी मुखी जी नांदी जी कह रही हैं कि रूप मत्स्य अनवह अनवह अनवह माने प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण श्याम सुंदर का जो रूप है वो अपूर्व होकर के विराजमान अर्थात नित्य नूतन होकर के उनका रूप सामने दिखता है क्षण क्षणे नवता मई थी रूपम रमणीयताया ये रमणीयता का लक्षण है रमणीय उसे कहते हैं जिसका रूप प्रत्येक क्षण नया दिखे तो वो रमणीय स्वरूप है जो के रूपम अस्व श्याम सुंदर का जो रूप है वो यत अपूर्वम अन्वहम प्रतिक्षण अन्वह मान प्रतिदिन प्रते प्रतिक्षण नूतन होकर के ही प्रतीत होता है तेन संस्तव विधौ उत्ता प्रभु ऐसे उस रूप का वर्णन कर सकने में संस्तव विधौ माने उस रूप का वर्णन कर सकने में उत अप्रभु कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है अप्रभु ही रहेगा प्रभु नहीं हो सकता है कोई भी उस रूप का वर्णन कर सकने में समर्थ नहीं हो सकता है तेन संस्तव विधौ उसकी स्तुति करने की विधि में अप्रभु सभी अप्रभु हो जाएंगे असमर्थ हो जाएंगे संस्तुतम संस्तुत ततेव तदव्यधाम परंतु जब उसकी स्तुति मैं करने के लिए बैठी तो मुझे यह लगा कि संतुतंत जब कोई संतुत करने के लिए स्तुति करने के लिए बैठेगा तो ततेव तद उसकी तुलना वह उसी से देगा मान उनके समान कोई दूसरा है ही नहीं जिससे उसकी तुलना दी जा सके तो संस्तुतम तो यदि संस्तुत करने के लिए स्तुति करने के लिए बैठेगा तो ततेव तद उनकी स्तुति उनके द्वारा ही की जा सकती है उनकी महिमा का वर्णन उनके रूप में ही किया जा सकता है उनका उपमान बेस्वयी है उनकी तुलना कोई दूसरी नहीं है स्फुरतिशुण क्योंकि किसी दूसरे में वैसे गुण है ही नहीं जैसे राम से राम सियासी सिया ऐसे ही यदि कृष्ण के गुणों का गायन किया जाए तो कृष्ण के गुण कृष्ण जैसे ही हैं एक अलंकार होता है उसका नाम है अनंवय अलंकार अनन्वय अलंकार वहां होता है जैसे जिसकी तुलना स्वयं हो राम रावण योर युद्धम राम रावण योर वो बाल्मिक ऋषि ने अनुरूप किया बाल्मिक रामायण में रामायण जी में कि राम रावण का युद्ध कैसा है बोले राम रावण जैसा ही उसका कोई दूसरा तुलना नहीं है तो ऐसे जिसकी तुलना वो स्वयं ही हो उसका नाम है अनंत वय अलंकार वहां पर अनं वय अलंकार है तो यहां पर यही कह रहे हैं कि संतु यदि कोई स्तुति करने के लिए बैठे तथे तो तद व्यधान तत मैं उन कृष्ण के द्वारा ही उन कृष्ण के रूप का वर्णन करूंगी स्फूरत गुण क्योंकि श्याम सुंदर जैसे गुण किसी दूसरी जगह स्फुरित हो ही नहीं सकते हैं तादृशो गुण वैसे गुण नान्यता स्फुति अन्य स्फुरित नहीं होते हैं तो रूप मसीहद अपूर्वम श्री कृष्ण का रूप अपूर्व है हम, माने प्रतिदिन वहां नित्य नूतन होकर प्रतीत होता है तेन यदि उनकी स्तुति करने की की विधि जाए तो उता अप्रभु कोई भी व्यक्ति अप्रभु होकर के ही विराजमान होगा उसका वर्णन कर सकने में वह समर्थ नहीं होगा संत तते उनकी स्तुति करते समय उनके द्वारा ही उनकी स्तुति की जा सकती है नान्य स्फुशो गुण किसी दूसरे के पास में वैसे गुण कभी भी स्फुत हो ही नहीं सकते हैं करते तोमस राधिका सना स्वाश्रु भी समिषेक मार्गता अरी सखे राधिका नानी मुखी जी कह रही हैं अरी सखी राधिका करते तो मसीह राधे का सदा अरे राधे का तू सर्वदा सर्वदा जिन श्री कृष्ण के लिए स्वाश्रु ही सम अभिषेक अपने अश्रु ही माने आंसुओं के द्वारा अपना अभिषेक स्वयं करती रहती है सम अभिषेक आगता सम्यक प्रकार से अभिषेक को प्राप्त होकर के तू विराजमान हो रही है करते भजत सो अधिभन बसन अधि बना कुछ ऐसा ही होगा तो तत्कृत सो अधिशन अधिवन क्या है पाठ अधिभानम अधि अधि तो हमारे है ही है नहीं पुरानी पुस्तक में कोई है क्या पाठ अधिभाषन अच्छा तो जिनके लिए यो अधिशनम माने वन में अधिवास करते हुए निवास कर रहा है जिसके लिए जो वो वन में बास करते हुए विराजमान हो रहा है तेरे लिए ही वे श्री श्याम सुंदर हाय वन में प्रतीक्षा करते हुए बिटप के नीचे आप प्रतीक्षा करते हुए विराजमान हो रहे हैं और वृक्ष के नीचे खड़े खड़े सहारा लेते हुए जब <coughs> व्याकुल हो जाए तो किसी वृक्ष की डाली पकड़ करके सहारा लेकर के ही वे विराजमान होते हैं तो करते तेरे लिए ही भयति सो अधिवासनम वह वन में निवास इनको प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहा है और धूपनम माने व्याकुल भी हो रहा है धूपनम माने वो व्याकुल होता हुआ भी विराजमान है सतनाप सखी तेरा प्यारा तो तेरा ही है ऐसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है सतु वही है, ना उस जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है वही अन्य अलंकार का यहां पर प्रयोग कर रहे हैं। दोबारा सुन लेतेम से राधिका सदा, अरी राधिका सर्वदा जिनके लिए तू स्वाश्रु ही समिषेक मावता अपने आंसुओं से सना गी रहती है नहाती रहती है स्नान करते हुए रहती है स्व अभिषेकम आगता अभिषेक को प्राप्त करके विराजमान है माने नहाती रहती है आंसुओं से भीगी रहती है तत्कृत भजत शोध वासनम तेरे लिए वो अधिवासनम माने बन में ही निवास करता हुआ विराजमान है धूप नम सतु सएव नापरा और पीड़ित हो रहा है सत्व सैव नाप रहा उस जैसा वही है कोई दूसरा नहीं है तस्वा मुदिर मेधुरश्रियो वर्णसाध माधुरी उन श्री श्याम सुंदर की माधुरी का कौन वर्णन करेगा श्यामसुंदर कैसे है मुदिर मेदुरश्रिया मुदिर माने मेघ के समान मेदुर माने श्याम कांति वाले हैं। आकाश के समान बादल के समान घनश्याम होकर के जो विराजमान है बादल के समान अंगकांति वाले होकर के जिनके अंग कांति है ऐसे उन श्री श्याम की माधुरी का कौन वर्णन करे माधुरी का तात्पर्य है कि प्रत्येक क्षण जो आनंद को प्रदान करे उसका नाम है माधुरी सब अवस्था सब काल में मधुर आनंद को प्रदान करने वाली गुण का नाम है माधुरी श्रृंगार धारण कर रखे हैं तो भी मधुर श्रृंगार अल्प हो गए तब भी मधुर श्रृंगार टेढ़ा हो जाए टूट जाए तब भी मधुर हर स्थिति में मधुर होकर के विराजमान तो उसको माधुरी कहेंगे तो मेघ के समान कांति वाले उन श्री श्याम सुंदर की माधुरी माने शोभा का अभी का वर्ण ही कौन वर्णन कर सकता है तस्वीर श्री हा, मेक के समान श्याम अंग कांति उन श्री श्यामचंद्र की माधुरी का सम्यक प्रकार से पूर्णतः वर्णन कर सकने में कौन समर्थ हो सकता है अरि सखी इस बात का तो प्रमाण यही है उनकी माधुरी कितनी प्रभावशाली है इसका यदि कोई मुझसे प्रमाण पूछे कि कृष्ण कितने सुंदर हैं तो उसका प्रमाण यही है कि मैं कह देती हूं कि कृष्ण इतने सुंदर हैं कि राधिका उनके रूप को देख करके मोहित हो जाती है ये, ये प्रमाण हो गया राधिका उनके रूप को देख करके मोहित हो जाती हैं ये कृष्ण की सुंदरता का एक अकाट्य प्रमाण है ये उनकी सुंदरता का अकाट्य प्रमाण होकर के विराजमान के त्विधा सखी रे सभी की पतिम्रता श्रोमणी भी सती श्रोमणी भी आए चित्रता धातु है इधातु जाने के अर्थ में आती है तो जिनकी कांति से तू भी चित्रता को प्राप्त हो जाती है चित्र लिखी जैसी स्थित हो जाती है वे इतने सुंदर हैं कि पतिब्रताओं में मुकुटमणि तू भी उनकी रूप माधुरी को देख करके चित्रता मन जड़ता अवस्था को प्राप्त हो जाती है अन्यथा तेरे सभी की प्रतिब्रता कहीं किसी के रूप को देख करके मोहित होंगी तू मोहित हो जाती है यह कृष्ण की सुंदरता का अपने आप प्रमाण है अरी सखी कृष्ण कांत मनु पीत मम्मरम किंच ंच पीछकुल कायमिथ अनलंकृतम चाह एव त्र बलियत्यलंकृतिम अरी सखी देख देख के कृष्ण कांत पीत मंबरम श्याम सुंदर की परम सुंदर कांति कृष्ण कांति उनकी श्याम कांति चारोर फैल रही है और उस श्याम कांति से बिल्कुल विरोधी पंत शोभा देने वाला कंट्रास्ट कलर विराजमान है और वो है पीत पीत वस्त्र श्याम कांति के विरुद्ध पीत वस्त्र जो है वो पीत वस्त्र अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रहा है उनके श्याम श्रीअंग के ऊपर पीत वस्त्र अपूर्व सुंदर शोभा को प्राप्त करते हुए विराजमान है वो तो कृष्ण कांत मन पीतम्बरम कृष्ण कांति के अनुरूप पीत वस्त्र उन्होंने धारण कर रखा है किंच पिछकुल पिछ पिछ और उन्होंने अरे सखी मयूर मुकुट को अपने माथे के ऊपर धारण कर रखा है पिछुकुल पिछ कई पंखों का बना हुआ जो जोड़ उस जोड़ को पांच पंख का पांच पंख का, मोर पंख का कभी सात मोर पंख का कभी नौ मोर पंख का कभी ग्यारह का कभी इक्कीस का जो जोड़ है मोर पंखों को मिलाकर के बनाया हुआ जो जोड़ है उस जोड़ को पिछकुलम पंखों का समूह जिसने विराजमान है ऐसे पिच्छकुलम ऊर् ऊर् माने धारण कर रखा है उसको उन्होंने मस्तक के ऊपर धारण कर रखा है वह को ही ऊड़ आदेश हो जाता है कहीं निष्ठा में वह धातु जो है वहन करने के अर्थ में उसको ऊड़ हो जाता है तो तो पिछुकुलम उड़ उन्होंने मयूर मुकुट के समूह को मस्तक के ऊपर धारण कर रखा है अर्थात बड़ा सुंदर फेंटा और फेटा के ऊपर पांच पंखों का बड़ा सुंदर मयूर मुकुट का जोड़ उन्होंने मस्तक के ऊपर धारण कर रखा है और कृष्णलम और कृष्णलम ने गुंजा मोती की माला गुंजा फूल की माला भी उन्होंने धारण कर रखी है कृष्णल ने गुंजा माला गुंजा माला भी धारण करके विराजमान है काय मिथम अनलंकृतम चई इस प्रकार उनका शरीर स्वाभाविक रूप में विराजमान है विच्छिप्तिमय श्रृंगार को धारण करके विराजमान विच्छित एक वह अनुभव है जिसमें स्वल्प श्रृंगार धारण किया जाए उसका नाम है विच्छित बहुत थोड़ा सा श्रृंगार धारण करके जब प्रिया या लाल कोई विराजमान हो तो उस शोभा का नाम है कि विच्छित्ती की शोभा तो कायमितम अनलंकृतम इस प्रकार उनका श्रेयंग अलंकृत अनलंकृत होकर भी विराजमान है अतः बहुत स्वल्प श्रृंगार धारण करके उनका शरीर विराजमान है श्रीअंग के ऊपर बहुत अल्प श्रृंगार उन्होंने धारण कर रखा है परंतु उनके द्वारा भी तत्र बलिय अलंकृतम वे अलंकृत के अलंकारों के ऊपर भी वलियति माने विजय प्राप्त करते हुए विराजमान श्रृंगार न धारण किए भी श्रृंगार के ऊपर वलयति बलवान होकर भी विराजमान हैं विजय प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहे हैं ऐसे ओलाई श्रृंगार का जो बेशमण जी के मंदिर में दर्शन होते हैं ओलाई केवल ठाकुर जी के एक कंठेशी गले में चरणों में पर हाथ में बस हल्की सी एक पहुंची पहुंची और बस एक तनिया, बस इतना सा श्रृंगार और उसमें भी ठाकुर जी के अंग अंग की जो शोभा वो अद्भुत तो मंगला के समय बड़ श्रृंगार के समय ग्रीष्म ऋतु में जो दर्शन वो दर्शन अद्भुत होकर के विराजमान तो ओलाई के जो दर्शन हैं वो ओलाई के दर्शन में जो श्रृंगार है उसके दर्शन भी अद्भुत होकर के विराजमान है तो उनका अपूर्व श्रृंगार होकर के विराजमान है तो कृष्ण कांति मन मंबरम कृष्ण कांति में भवने वाला पीला वस्त्र उन्होंने धारण कर रखा है पीतांबर धारण कर रखा है मानो श्री राधिका की अंग कांति ही आज श्री श्याम सुंदर को घेर करके विराजमान है प्रियाजी धारण करती हैं नीलांबर प्रियाजी का जहां ध्यान किया गया वहां जाढ़े की ऋतु में श्रीप्रिया रक्तांबर धारण करके विराजमान और गर्मी की ऋतु में श्रीप्रिया का जो श्रृंगार है वो विशेष रूप से प्री श्रृंगार वो नीलांबर गर्मी में नीली साठ का अच्छी लगती है और जाड़े के दिनों में लाल जो साड़ी है वो ज्यादा अच्छी लगती है तो कहीं जाड़े के दिनों में जब भी प्रिया जी का ध्यान किया गया वहां पर रक्तानबरम आलजनी सुशैवतांब कहीं नीलाम्बरम आलजनी सुसेवताम्ब गर्मी के दिनों में नीलांबर और जा के दिनों में रक्तांबर धारण करके श्री प्रिया विराजमान होती हैं। श्री श्याम सुंदर आज प्रिया की अंगकांति से परवेष्ट हैं। इसलिए सर्वदा सर्वदा प्रिया की अंगकां ही मानो पीतांबर बनकर के श्याम सुंदर को परवेष्टित करती हुई विराजमान होती है तो कृष्णकांति मनु कृष्ण की श्याम कांति के अनुरूप पीतम्बरम पीताम्बर उन्होंने धारण कर रखा है ंच पिच कुलम और उन्होंने मयूर पंखों के समूह को माने पांच सात या ग्यारह जो पंख उनका पूरा जो गुथा हुआ जोड़ है उसको मस्तक के ऊपर धारण कर रखा है और कृष्ण मलम कृष्णलम और उनमें कृष्णलम माने गुंजा माला भी उन्होंने शोभित कर रखी है कायम अनलंकृतम च इस प्रकार ज्यादा श्रृंगार नहीं है विच्छिदमय अल्प श्रृंगार श्री कृष्ण के विराजमान है परंतु अल्प श्रृंगारों के कारण तय एवं तथ्य बलियति अलंकृतिम ये, ये रूप ही ऐसा है कि भूषणम भूषण अंगम आभूषणों को भी आभूषित करने वाला उनका ये अद्भुत अंग है जो कि अलंकृतिम बलियति अलंकृति को भी जीत लेता है ऐसा सुंदर श्रृंगार अलंकृति को भी जीत लेने वाला उनका श्रृंगार है ये विरोधाभास अलंकार अलंकार को भी जीत लेने वाला अलंकार ये अद्भुत विरोधाभास अलंकार जो है विरोधाभास अलंकार यहां पर प्रकट हो रहा है अंघ पद्मत हंस ध्वनि अब श्याम सुंदर के रूप माधुरी का वर्णन करने पर श्री प्रिया जी के हृदय में तो जाने क्या क्या हो जाए जैसे मन उछाल लेने लगे ऐसी श्री शामसंदर के रूप का श्रवण करके श्री स्वामी कितनी आनंदित होंगी इसे शाम के रूप का वर्णन करके वहां प्रिया को आनंदित कर रही हैं और प्रिया के हृदय में भाव का जो उद्दीपन है वो उद्दीपन करती हुई वे विराइमान हो रही हैं कि अंघ्र पद्म पद्मगत हंसकत भूमि चरणों में जिन्होंने हंसक माने नूपुर उनकी ध्वनि हो रही है पद्म, माने चरण पद्म माने कमल कमल के समान जो चरण हैं उनमें हंस का ध्वनि हंस की ध्वनि हो रही है और श्रोण बेह चल श्रृंखला कड़ित और श्रोणि माने कमर उनकी कम कटी अपूर्व से उनकी कमर वह अपूर्व से मेघ के समान नील कांति वाली है और नी, नील नील कांति वाली कमर के ऊपर उधर के ऊपर सुंदर चल मेघला तड़ित जो श्रृंखला उन्होंने सुंदर कोंधनी धारण कर रखी है वह तड़ित माने बिजली के समान चमक रही है चल मने चंचल चंचल बिजली के समान सुशोभित हो रही है और नभो भी शुभ हार कहा और हृन्नभ मान वृक्ष रूपी आकाश में शुभ्र हार जो है सुंदर हार उन्होंने धारण कर रखा है चमकीला हार धारण कर रखा है और उस हार के तारे सुशोभित हो रहे हैं जिस हार में बीच में बड़ी सुंदर मणि सुशोभित हो रही है तो शुभ्र नभ में हृदय रूपी शुभ्र नभ के ऊपर शुभ्र हार तारक सुंदर हार माने मोती की तारे वाली मोती ही तारे हो गए और मोती के तारों के बीच में सुंदर कंसुमणि वृक्ष स्थल के ऊपर विराजमान है शुभ्र तारक शुभ्र माने मोती वाले उनके हार जो है वो हार सुशोभित हो रहे हैं और वेण रोहित ब्रतास्य चंद्रमा अरी सखी श्याम सुंदर का जो चंद्रमा है माने मुख वो मुखरू की चंद्रमा उसके ऊपर वेणु रखी हुई ऐसी लगती है जैसे चंद्रमा में मृग का चिन्ह दिखता है धब्बा दिखता है ऐसे ही वो वेणु चंद्रमा के मृग लाछन के समान वेणु श्री श्यामचंद्र के मुख के ऊपर शेवा बलिहारी वेणु की शोभा ऐसी लग रही है जैसे कि वो चंद्रमा में मृग का चिन्ह जैसे दिख रहा है और बिल्कुल स्वाभाविक स्वा हृदय के भाव के अनुरूप जैसे चंद्रमा में कलंक है ऐसे वंशी के प्रति भी जो ईर्षा भाव है वो ईर्षा भाव कहीं एनवे जो ईर्षा भाव है वो ईर्षा भाव कहीं ना कहीं प्रकट हो रहा है कि आय मुख चंद्र के ऊपर ये वंशी आय मृग चिन्ह के समान शोभा शोभित हो रही है अर्थात ये हमारी अधर सुधा तो यह पान करती हुई विराजमान हो रही है दामोदर अधर सुधाम अपनी गुप्तकालम अर्था कलंक के साथ में वंशी की जो तुलना है वो अपनी ईर्षा को कहीं प्रकट करने वाली तो वेणु रोहित रोहित माने मृख उससे आवृत आशी चंद्रमा उनका मुखचंद्र है, मुखचंद्र उससे आवृत होकर के विराजमान धाम ऐसे मैसे अपक्ति अलंकार का यहां पर विराजमान स्वभावोक्ति अलंकार का वर्णन जहां पर किसी के रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाए जैसा है वैसा के वैसा वर्णन कर दिया जाए उसका नाम है स्वभावोक्ति जहां पर बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए उसका नाम होता है अक्षयोक्ति सोहावक्ति अशोक्ति ये दो विरोधी अलंकार हैं। अक्षयोक्ति अलंकार में जो उपमान है उसकी श्रेष्ठता दिखाते हुए जहां तुलना की जाए वहां पर होगा अक्षयोक्ति जहां उपमेय की श्रेष्ठता दिखाई जाए वहां पर उपमेय की श्रेष्ठता दिखाने पर अ उपमान की श्रेष्ठता दिखाई जाए वहां होगा उपमा अलंकार जहां उपमेय की श्रेष्ठता दिखाई जाए वहां पर हो जाएगा अतिशोक्ति अलंकार और जहां पर जैसा है वैसा ही यथातथ्य वर्णन कर दिया जाए उसका नाम होगा स्वभावुक्ति अलंकार स्वाभुक्ति अलंकार कौन धाम वृष्टिमप यौवते मानसेन सर्वदा दधात सततेन शारदा प्रावृसे गुणयुंग निरीक्षते बोले अरी सखी श्याम सुंदर में आज शारद प्राभसे गुण युग निरीक्षते श्याम सुंदर में दो विरोधी गुण दिख रहे हैं विरुद्ध धर्माश्रयता दिख रही है उनमें शरद काल भी विराजमान है और वर्षा ऋतु भी विराजमान है वर्षा और शरद ये दो विरोधी ऋतु हैं। जब शरद ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु के लक्षण समाप्त हो जाते हैं जब वर्षा ऋतु आएगी तो शरद ऋतु के लक्षण समाप्त हो जाएंगे परंतु यहां पर शरद और प्राब्र ये दोनों गुण एक साथ में दिख रहे हैं ऑग्जीमरन विरोधाभास है उस विरोधावास को कहीं प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि धाम वृष्टिपुष्ट यौवते हे यौवते हे गोपी अरे अरे अरे युवती, यवते ये है, ही सुंदरी, गोपी, धाम धाम एक और तो शरद ऋतु के समान श्री श्याम सुंदर माने तेज की कर रहे हैं, जैसे शरद ऋतु में आकाश निर्मल हो जाता है चंद्रमा पूर्ण तेज के साथ में प्रकट होता है सूर्य भी दोपहर में धूप भी खूब खिल करके खिलती है खिली हुई धूप जैसे शरद ऋतु में प्रकट होती है ऐसे धाम वृष्टि धाम जो है वो धाम की तेज की वृष्टि करने वाली है श्याम सुंदर और मान से घन रसस्य सर्वदा एक और तो तेज की वृष्टि हो रही है और आज मान से घन रस्य मन में मानस के द्वार मानस माने मन मानस माने सरोवर किसी पौंड में किसी सरोवर में जैसे घन रस की वृष्टि हो रही है ऐसे मांग से घन रस से सर्वरा मन में तो मन रूपी सरोवर में यह घन रस की भी वृष्टि कर रहे हैं। अब रस की वृष्टि करना यह हो गया वर्षा ऋतु का कार्य और तेज की प्रकाश की वृष्टि करना यह हो गया शरद ऋतु का कार्य तो आज शारद और काम दोनों गुण विराजमान है शरद ऋतु के गुणों को प्रकट करते हुए वे धाम वृष्टि धाम की तेज की वृष्टि करते हुए विराजमान हैं और मानसे मन मन के ऊपर ही ये घन रसस्य सर्वदा घने बादल की वृष्टि भी रस की वृष्टि करते हुए वर्षा ऋतु के गुणों को भी प्रकट कर रहे हैं तो मान से घन रस्य सदा यह जो कृष्ण ये दोनों गुणों को स्थापित करते हैं सततेन इन दोनों गुणों के कारण शारद प्रावृषय गुणयुग निरीक्षते शाम सुंदर में एक काल में शरद के गुण और प्राभृश्य गुण प्रावृत ऋतु वर्षा ऋतु के गुण ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं एक साथ शरद और वर्षा रेन सी, रेनी सीजन और ऑटम दोनों एक साथ तुम्हें कहीं दिख रहे हैं दोनों शारदीय गुण और वर्षा के गुण ये दोनों एक काल में वहां पर दिख रहे हैं विरोधर का बड़ा सुंदर प्रयोग है तो धाम वृष्टि सृष्ट योगे अरी सखी गोपी अरि युवती धाम वृष्टि मपे सृष्टि योग वे तेज की भी एक और वृष्टि कर रहे हैं तुम्हारे मन में और दूसरों तुम्हारे मन में घन रस की भी सर्वदा वृष्टि करते हुए विराजमान होते हैं ऐसा यह जो करते हैं स्थापित करते हैं जो करते हैं दोनों प्रकार की वृष्टि करते हैं तेज की भी और वर्षा की भी वे शाम सुंदर इन गुणों के कारण शारद और प्राबृषे दोनों गुणों से युक्त होकर के दिख रहे हैं ये दो श्लोकों में बाक्य पूरा हुआ है दधाती ये क्रिया एक जगह आई है तस् रूप महसा नवम वह तेन नागर कला सदा स्मर तेन राग लहरी तया सदा नंद तेन बदने भवत्यपी आह श्री श्याम सुंदर के माधुर्य काम में क्या वर्णन करूं तस्य रूप महसा नवम उनकी नई अवस्था कृष्ण के रूप के तेज से बढ़ रही है तस्वीर महसा उनके रूप के महात्मा में तेज उससे नवम उनके नव यौवन की शोभा बढ़ रही है उनका जो सौंदर्य है वह सौंदर्य के तेज के कारण उनके नव यौवन की शोभा बढ़ रही है और तेन नागर कला अब जो नव यौवन है उस नव यौवन के द्वारा उनकी नागर कला बढ़ी है चतुरता की चतुराई यह बढ़ती हुई बिराजमान नव यौवन में उनकी चो, चतुराई और भी ज्यादा बढ़ गई अब नागर कला से तया स्मरा नागर कला जो है उससे स्मरा माने कामदेव और बढ़ गया अब एक दूसरे को कहीं बढ़ाते हुए हो करके विराजमान एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए वे विराजमान हो रहे हैं तो श्री शांत के रूप में तेज से उनकी यौवन बढ़ रहा है यौवन के द्वारा नागर कला बढ़ रही है नागर कला के द्वारा स्मर माने कामदेव उल्टा और बढ़ता हुआ चला जा रहा है और तेन राग लहरी और उसके द्वारा उनके हृदय में राग लहरी उस कामदेव के द्वारा राग की लहरी माने आसक्ति की लहरी बढ़ती हुई चली जा रही है और राग लहरी से तया सदा नंद तेन्द और उस राग लहरी से बढ़ा है कौन बता तू बिल्तु राधाणी से कह रही है उस राग लहरी से अली सखी तू सर्वदा सर्वदा बढ़ती हुई चली जा रही है तू कैसी है निंदितेंद्र बदने जिसने इंदु बदन माने चंद्रमा के मुख को भी निंदित कर दिया है ऐसी अरी तू बढ़ती हुई चली जा रही है तो तया सदा निंदितेंद्र बदने भगवती अपनी माने तू उसके द्वारा सदा सदा बढ़ती हुई चली जा रही है दोबारा सुन ले कि तस्वीरूप महसा तस्वीर माने श्री कृष्ण के रूप के तेज से नवम भय श्याम सुंदर का नवभय रूप के कारण और भी बढ़ गया नई अवस्था रूप के कारण और बढ़ गई श्री अंग का स्वाभाविक गठन उसका नाम है रूप जब वस्त्र श्रृंगार धारण करें तो उसके कारण जो शोभा बढ़े उसका नाम ही हो जाता है शोभा पहले रूप रूप के बाद में शोभा शोभा के बाद में कांति जब हृदय में भाव उत्पन्न हो उससे चेहरे पर जो और सुंदरता आए उसका नाम है कांति जब वो कांति ही श्रीअंग की चेष्टाओं के द्वारा प्रकट होने लगे तो चेष्टा और भी ज्यादा बढ़ जाए उसका नाम है दीप्ति ऐसे रूप शोभा कांति दीप्ति ये चाक क्रम क्रम करके विराजमान है रूप माने अंग विन्यास शोभा वस्त्र धारण करने की अपूर्वता वस्त्र श्रृंगार की कांति माने भाव के कारण उत्पन्न होने वाली अपूर्वता और भाव की कांति के द्वारा फिर चेष्टाओं में जो नजाकत जो अपूर्व से मधुरमा जो माधुर्य प्रकट हो रहा है उसका नाम है दीप्ति तो ये रूप शोभा कांति दीप्ति ये सहज रूप से बढ़ती हुई और और बढ़ती हुई चली जा रही हैं तो तस्वीर रूप महसा उनके रूप की महस माने तेज से नवाय नव वुवावस्था नव कैशोर अवस्था वह और ज्यादा शोभित होकर के विराजमान हुई कईोर अवस्था से उनकी नागर कला और भी ज्यादा सुशोभित हुई नागर कला के द्वारा स्मरह माने कामदेव और भी ज्यादा बढ़ा कामदेव के द्वारा राग लहरी प्रेम की जो लहर है वे और भी ज्यादा बढ़ी और प्रेम की लहर के द्वारा अरी सखी तू अत्यंत अत्यंत सुशोभित हो रही है राग उसका नाम जहां पर सुख की स्थिति दुख में लगे और दुख की स्थिति सुख में लगे कुल रमणियों के लिए गृहस्थी में रहना परिवार के भीतर घर के भीतर रहना उनको परम सुख कर लगता है परंतु तो तुम्हारे लिए ग्रह की स्थिति तो है दुखदाई और वन में जाना वनवास करना यह महिलाओं के लिए बड़ा दुखकर होता है कष्टकर होता है परंतु तो वन में निवास करना तुम्हारे लिए ही सुखकर हो गया इसी का नाम है राग वो राग ही जब और ज्यादा विकास को प्राप्त होता है तो राग ही अनुराग अवस्था को प्राप्त होता है जहां पर सशस् उपभुक्तमान वस्तु में भी नित्य नूतनता की प्राप्ति होती है उसका नाम है राग अनुराग और अनुराग ही अत्यंत वृद्धि को प्राप्त होकर के महाभाव दशा को प्राप्त होता है तो राग लहरी के द्वारा अरी सखी भवती अपी तू भी सुशोभित होती है अब तू कैसी है बोली निंदित इंदु बदना जिसने चंद्रमा के मुख को भी निंदित कर दिया संबोधन है राधिका के लिए ंदित माने सबा, सबा आनंदित सदा नंदित सदा आनंदित होकर के विराजमान हिंदु बदने अभी चंद्र चन्न, चंद्रमुखी दोनों दो, तो तेन राग लहरी तया सदा नंदित इंदुबद में तू सदा आनंदित होकर के विराजमान है और इंदुब इंदुबदन वाली है तू और भी ज्यादा सुशोभित हो रही है तस्य रूप धनुर् हसा विमोहित स्व धनुव हास्त अंगज सारे सुब्रुवो तस्य रूप महसा श्री श्याम रूप के महास्मे तेजसे विमोहिता कामदेव भी ऐसा मोहित हो जाता है कि स्व धनु उस कामदेव ने अपने धनुष को ध्रुवम हास्य निस्संदेह छोड़ दिया होगा अर्थात कामदेव भी मूर्छित हो करके उसके हाथ से धनुष छूट जाता है श्यामचंद्र की रूप माधुरी का जब दर्शन करता है तो कामदेव के हाथ से भी धनुष छूट जाता है ध्रुवम अहास्य अंगजह अंग माने हृदय हृदय में जो उत्पन्न हो मनोज कहें अंग अंगज कहें एक ही बात है मनोज माने कामदेव ऐसे अंगज अंग माने मन उसमें उत्पन्न होने वाला अर्थ एक ही है दोनों का मनोज अंगज इनका अर्थ एक ही है अर्थात वो कामदेव वो कामदेव के हाथ से धनुष अवश्य ही छूट जाता होगा तो तस्व रूप महासाभ्य मोहित यदि निरंतर निरंतर अनुरागवती तू श्याम सुंदर के रूप का दर्शन करके मोहित हो जाए तो इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है अरे कामदेव भी अपने पुरुष रूप का त्याग करके वह भी नारी भाव धारण करके विराजमान हो जाता है वो कामदेव भी श्याम सुंदर के रूप का दर्शन करके उसके हाथ से भी धनुष छूट जाता है स्वयं धनु ध्रुवम मन निश्चित रूप से अहास्यत अंगजह वह निश्चित रूप से अपने धनुष को छोड़ देता होगा और सार्धित्व अकृष्यत अस्ेत सुभ्रवो भगवत अदभ्र विभ्रमा उस समय श्री साधित्व अकरोत् अस्य श्री शाम सुंदर के विभिन्न विभ्रम यदि सारथीपना और करे अर्थात कर। श्याम सुंदर के सुंदर सुभ्र वो अरी सुंदरी तेरा जो निर्मल विभ्रम है वो विभ्रम यदि सारथीपना और करे तब तो फिर कहना ही क्या श्याम सुंदर के साथ में तेरा विभ्रम यदि सारथीपना और करे तब तो कामदेव की दुर्दशा होगी ही होगी तब तो उसके हाथ्य छूटेगा ही छूटेगा अकेले श्याम सुंदर को देख करके भी कामदेव उनके हाथ छूट जाएगा परंतु सार्थिकवत विभ्रम अश मानी श्री श्याम सुंदर के रूप के उस तेज का यदि सहायक तेरा निर्मल विभ्रम और हो जाए तब तो फिर कामदेव की पराजय सुनिश्चित ही है अकेले कृष्ण ही कामदेव को जीतने में पर्याप्त हैं, परंतु तो तू भी यदि श्यामंदर के पास में हो और तेरा विभ्रम भी यदि श्याम सुंदर की सहायता करे तब तो कामदेव और भी अधिक जल्दी पराजित हो जाएगा तो सारथित्व अक्रोध यदि सारथी बने अस्थि रूप महेशा का इस रूप तेज का यदि सारथी बन जाए थी बन जाए सुभ्रमो अदब्र विभ्रम सुंदरी तेरा अदब्रमाने निर्मल यदि के रूप तेज का और सार्थी बन जाए तब तो कामदेव अवश्य ही जल्दी ही मूर्छित होगा ही होगा उस, उसको कोई बचा ही नहीं सकता है तो तस्वीर विमोहिता बिम्बोहित माने श्री कृष्ण के रूप महसा बिम्बोहित रूप के तेज से मोहित ये कामदेव स्वम धनुर् अपने धनुष को ध्रुव हास्य जरूर ही छोड़ देगा परंतु सार्थक अक्रोध यदि तू तेरा अदब्र बिभ्रम तेरा निर्मल विभ्रम वह यदि श्याम की सहायता और कर दे तब तो फिर कहना ही क्या सुब्रमो भवत अदभ्य विभ्रमा अरे सुंदरी तू सुंदरी का अदभ्र निर्मल विभ्रम यदि अस् माने श्री शाम के रूप तेज का सारथी बनकर के और विराजमान हो जाए तब तो फिर कहना ही क्या सार्थ तो मकरोत अस् सुब्रमो भगवत अदभ्र बिब्रह तस् तत्व फिर कहना ही क्या ऐसे श्री शाम बो के अलंकार का यहां पर प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि श्याम सुंदर के रूप तेज के आगे कामदेव अवश्य ही मूर्चित हो जाएगा क्योंकि तेरा जो विभ्रम है वो भी सारथित्व करता हुआ विराजमान हो रहा है यह सारथी बन जाए तब तो फिर कहना ही क्या सारथी माने ले सहायक के अलंकार हो गया मन त्य रूप ही श्याम सुंदर का सहायक बन गया तस् रूपवर नील बारिजम तस् तो न सखे कस्य जाए थे श्याम सुंदर का रूप वो ही नील बारिजम नीला कमल है तस्य रूपवर नील बारिजम श्याम सुंदर का श्रेष्ठ रूप वही एक नीला कमल होकर के विराजमान है ऐसे कमल का दर्शन करके कौन ऐसा व्यक्ति होगा पस्य नो न सके कस् जाए उसका दर्शन करके कौन ऐसा होगा जिसके हृदय में कहीं अभिलाषा उत्पन्न न हो चिंतनेन तब शारद श्रिया कापसा नैन भृंग सुंदर के नील कमल का यदि कोई दर्शन करे तो दर्शन करने पर सखी ऐसे नेत्र होंगे जिनके हृदय में उसी प्रकार से लालसा उत्पन्न नहीं होगी जैसे कि नयन भृंग लालसा जैसे किसी भोरे में शरद की श्री का दर्शन करके नील कमल को दर्शन करके लालसा उत्पन्न नहीं हो जाती है जैसे भोरे में कमल के रसपान की लालसा उत्पन्न हो जाती है शरद कालीन कमल का दर्शन करके भोरा जैसे व्याकुल हो जाता है ऐसा कौन व्यक्ति होगा इसी प्रकार कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो श्याम सुंदर के मुख का दर्शन करके मोहित नहीं हो रहा हो तो तस् रूप व नीलबादम पश्च्यतः श्याम सुंदर के नील कमल का दर्शन करते हुए अरी सखी न कस्सी जाए ते किसके हृदय में लालसा उत्पन्न नहीं होगी कैसी लालसा चिंतन यदि ध्यान भी करे तब शार्वद श्री तू तो हो गई शरद कालीन शोभा के समान और श्री श्याम सुंदर का रूप हो गया परम सुंदर नील कमल के समान तो जैसे शरद ऋतु में नील कमल की अपूर्व शोभा इसी प्रकार तेरे साथ में श्याम सुंदर की जो अपूर्व शोभा है उस अपूर्व शोभा का दर्शन करके कौन के नेत्रों में अभिलाषा उत्पन्न नहीं होगी कौन के नयन भृंग लालसा कौन के नेत्र भृंग ऐसे होंगे जिनके हृदय में भोरों जैसी ही लालसा उत्पन्न नहीं होगी नयन भृंग लालसा रूपक अलंकार का प्रयोग है नेत्र रूपी भ्रंगों में जैसे नील कमल इंदी के रसपान की लालसा उत्पन्न होती है ऐसे तेरा मुक्का दर्शन करके किसके हृदय में लालसा उत्पन्न नहीं हो जाएगी चिंतन श्री श्यामचंदर का चिंतन करके तब शारदा श्री है जो श्यामचुंदर का सुंदर सौंदर्य कैसा है नील कमल कैसा है तब शांत श्री है तेरी शरतकालीन शोभा से युक्त होकर के जो विराजमान है ऐसी श्री वाले श्री के इस नील कमल का दर्शन करके किसके हृदय में नयन भृंग के समान लालसा किसके नेत्रों में नहीं हो जाएगी नयन भृंग लालसा का सिवा न जाए थे कौन के हृदय में उत्पन्न नहीं होगी तस् स्पष्टी है तो नील मीरुह कांत शांत स्फार शांति दिराज राज कनकांशुकांशुक शुका। काम काम निधि रूप रूपकम मीर रूह कांत शांतदम श्री श्याम सुंदर की श्री श्रीअंग की शोभा कितनी सुंदर ऐसा लगता है कि मानो नीले रंग का नील रोह माने कोई नीरज उत्पन्न हुआ नीर माने जल उसमें जो जन्म ले या उसमें रूह माने जो उगे उसका नाम है नीररोह नीरज कहें पंकज जलज कहें पयोज कहें एक ही बात है तो नील नीर रूह नीर माने जल से उत्पन्न होने वाला जल से उत्पन्न होता है कौन कमल कमल के लिए रूढ़ है तो नील नील रूह नीले रंग का कोई नील रूह माने कमल उत्पन्न हुआ है कमल का अर्थ भी यही होता है तो मान जल उसको जो अलंकृत करे, करे उसका नाम कमल कम अलंकृत होती कमल जो जल को अलंकृत करे उसका नाम कमल ऐसे ही जल से जो उत्पन्न हो उसका नाम नीरज जलवाची जितने भी शब्द हैं उनमें यदि धी लगा दोगे तो अर्थ हो जाएगा समुद्र जलधी नीरधि पयोधी धी माने समुद्र दा लगा दोगे तो अर्थ हो जाएगा बादल नीरद जलद वारिद माने आकाश और जा लगा दोगे तो अर्थ हो जाएगा कमल नीरज वारेज पयोज ये जाल लगाने से माने जल से उत्पन्न हो वो हो गया कमल जो जल का दान करे वो हो गया बादल जो जल की निधि हो वो हो गया समुद्र नीर शब्द से ही ये बने हुए सारे शब्द है तो यहां पर कह रहे हैं कि नील नीरज रूह कांत शांत नीले रंग का मीर रूह माने कोई कमल उसकी कांति बड़ी शोभित होती है नील कमल की शोभा बड़ी अच्छी होती है परंतु श्री श्याम सुंदर की माधुरी ऐसी है कि तस् शांतदम उसको भी फीका कर देने वाली श्री श्याम सुंदर की अंग कांति है नील मीरुह कांति शांतदम फिर स्फार राज राजतम श्री श्याम सुंदर कैसे हैं स्फार मन निर्मल जो हार हारमणि हार मान मोती उनकी हार के समान मोतियों के ये हार हार हारमणी मानी मोती के हार के समान राजी मानी पंक्ति उनसे सुशोभित हैं तो मोटे सुंदर जो आ, मोती हैं मोटे मोटे सुंदर मोती उनके हार से जो राजित होकर के विराजमान तो स्थार हार मणि स्थार माने सुंदर गोल जो मोती मोती टेढ़ा मेढ़ा भी होता है पंत वो भी पो दिया जाता है पंत यदि किसने मोटे विशाल विशाल वो मो, मोटे तो स्थार हार माने मोती उनकी मोतियों के मणि का जो राज माने माला उससे जो सुशोभित होकर के विराजमान है स्थार हारमणि मोटे सुंदर विशाल मोटे जो मो, मोती हैं उनसे सुशोभित होकर के बढ़िया विराजमान है और कांचे कांचिक कांच कांचिक को जिनकी कांची माने सोने की बनी हुई कांची माने कौधनी है बलिहारी ये मकलिंगा का प्रयोग हो गया कांची कांची कांचन की बनी हुई जिनकी कांची माने सुंदर कौधनी विराजमान है और कनकांशुक अंश कहा कनक अंशुक माने पीतांबर से अंशुक माने जो ढके हुए हैं कनकांशु शुकांशु कहा कनकांशु अंशुक माने पीतांबर के पीले रंग के अंशुक से अंशुक कहा जो ढके हुए होकर के विराजमान है और काम काम निधि रूप रूप काम और काम उन काम के भी काम निधि माने कामदेव की भी अभिलाषा सौंदर्य उन सौंदर्य से युक्त हो करके वे विराजमान है तो उनका रूप कम माने सौंदर्य काम काम निधि कामदेव की भी कामनिधि माने अभिलाषा रूप होकर के विराजमान है कामदेव भी इस रूप का दर्शन करने की निरंतर निरंतर कर अभिलाषा करता है श्याम चंद्र की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि नील नील रूह कांतिक शांतिदम नीले रंग का जो नीरुह है कमल उसकी कांति को भी जो फीका पराजित कर देने वाले हैं और राज राजतम मोटे मोटे सुंदर सुहात चमकीले जो मोती उनकी राज माने पंक्ति से जो राजित होकर के विराजमान है और कांच कांच सोने की कोदनी जिन्होंने धारण कर रखी है और कन श्वेत नहीं पीले रंग का स्वर्ण रंग का सुनहरे रंग का जो अंशुक है उस अंशुक माने वस्त्र से अंशुक होकर के ढके हुए होकर के जो विराजमान हैं और काम काम निधि काम की भी कामनिधि माने अभिलाषा उससे युक्त जिनका सौंदर्य होकर के बिराजमान जिनका सौंदर्य काम की भी काम निधि होकर के विराजमान है यमक अलंकार के प्रयोग ऐसे किया है ये आगे प्रसंग आएगा माने बाकी जो है वो बाकी यहां समाप्त हूँ कामनिधि रूप माने सौंदर्यमय रूप ऐसा उनका रूपक मान सौंदर्य है तो कामनिधि रूप माने अभिलाषा रूप कामदेव की भी अभिलाषा रूप उनका रूप है कामदेव भी उनके रूप की अभिलाषा करता है यह कहने का तात्पर्य काम रूप माने कामदेव अभिलाषा जैसा उनका रूप है बाम बाम है्याम सुंदर अर सखी राधिक मैं देख के आई हूं मैं जिससे में गई उससे में उनकी शोभा देख करके देखने लायक थी वे तेरी याद करते हुए अपने बाएं हाथ के ऊपर अपना बायां कपोल रख के बैठे हुए थे तेरी याद कर रहे थे तो बाम बाम कर उन्होंने बाम कपोल को अपने बाएं हथेली के ऊपर रख रखा था और वे तेरी याद कर रहे थे मैं जब उन मैंने उनको देखा तो उनकी शोभा ऐसी थी कि उन्होंने बाम बाम कर गंडमंडलम बाएं हाथ की हथेली के ऊपर अपने बाएं गंड मंडल गंडमंडल में कपोल गंड कहते हैं कपोल को उन्होंने अपने कपोल मंडल को बाएं हथेली के ऊपर रख रखा था और मान्य पाण पानी तो मान्य पानी आप यदमिश अपियत अंश वंशकम और उनके दाहिने हाथ में बस बंशी जरासी अटकी हुई थी वर्तन गिरने वाली थी जो बड़े सिंध शोभा है शोभा के सिंध है, है ठाकुर जी की पानी मान्य माने आदरणीय जो चरण हाथ है बाम हाथ और मान्यपाणी ये दाहिने हाथ मान्य पाणी का हाथ तो मान्य पाणी मान्य दाहिना जो आदरणीय जो हाथ हाथ है दाहिने हाथ को आदरणी माना जाता है बाएं बाए हाथ जो है वो नराधर का हाथ है तो जितने भी भगवत सेवा के जितने भी कार्य हैं सब दाहिने हाथ से किए जाएंगे ए? ये कहीं शास्त्री विधि है वो सेवा अपराधों में भगवत प्रसाद की कोई भी वस्तु उसको बाएं हाथ से लेना ये कहीं सेवापराध में कहीं गिनती है वो जब भी लिया जाएगा तो या तो दोनों हाथों को एक साथ प्रयोग किया जाएगा या दाहिने हाथ का ही प्रयोग ज्यादा किया जाएगा दाह अच्छा माना जाता है सामंत आपको भी बहुत सारे लेफ्ट भी होते हैं बैठी लिखते हैं है, है, है। भारतीय पद्धति में जो शास्त्रीय पद्धति है उसमें दायना आदि हाथ ही सभी जगह कहीं अधिक आदरणीय करके माना जाता सभी जगह पूरे विश्व तो बाम बाम कर मंड गंडमंडलम बाएं हथेली के ऊपर जिन्होंने कपोल रखे रह हैं और मान्य पानी माने आदरणीय जो हाथ है माने दक्षिण हाथ उस दक्षिण हाथ में अपयत माने खिसक रही है तपक रही है खिसक रही है अंश वंशतम केवल अंश मात्र रह गया है बंशी का बात बात बाकी की सारी बंशी कहा गिरती हुई चली जा रही है हाथ में केवल अटकी रह गई है वो वंश मान्य पाणी अपेत मान्य नीचे गिरती हुई अंश वंशकम वंशी का एक अंश मात्र उनके हाथ में रह गया है और पूर्ण घूर्णन योक्ष लक्ष्यकम और उनकी दोनों आंखें पूर्णतः घूर्णित करके विराजमान थी चक्कर खाती हुई विराजमान है उनमें उदघूर्णा जो दशा है बोध घूर्णा दशा उनके नेत्रों में विराजमान हो रही थी पूर्ण घूर्ण गुण, घूर्णन युग अक्षी पूर्ण घूर्णन करती हुई चक्कर खाती हुई उनकी युग अक्षी दोनों युग माने दोनों अक्षी प्रतीत हो रही थी और मंत्र यंत्र के नकाश आकाशभाषित करते हुए जाने किससे बात कर रहे थे येन केनचो न जाने किससे कोई था वहां पर नहीं ने किससे किससे किससे वे आकाश आकाश करते करते करते हुए करते हुए बात करते हुए बातचीत की ओर देखकर के बात वे विराजमान हो रहे थे मंत्र में बातचीत करते हुए विराजमान हो रहे थे मंत्र यंत्र में ये निका ये निके जो भी आए कभी पेड़ से बात करने लगे कभी तुलसी से बात करने लगे कभी किसी भूमि से बात करने लगे कभी मृग से बात करने लगे कभी मेघ से बात करने लगे कभी वायु से बात करने लगे ऐसे जो भी उनके सामने आ जाए उसके साथ में ही कभी आकाश से ही बात करते हुए वे विराजमान हो भिराज जाते हैं ऐसे भी विराजमान हो रहे हैं वीक्षमाणम वीक्षणाय तई तम भि दिशम दिश महम ऐसे वीक्षमाणम अपे क्षण आए थे सखी संयोग की बात यह हुई कि ते वीक्षण आयो तुझे श्याम सुंदर से मिलाने के लिए श्याम सुंदर तेरा दर्शन कर सके यह विचार करके वीक्ष मैं में श्याम सुंदर को ढूंढती हुई डोल रही थी तो वीक्ष मानम आप वीक्षण आए थे दिशा दिशम आम बेलोकिम मैंने एक एक दिशाओं को खोज मारा एक दिशाओं को छान मारा कि यदि श्याम सुंदर मिल जाएं तो उनको तुझे श्याम सुंदर का मैं दर्शन करा दूं तो आए थे तुझे श्याम सुंदर का दर्शन हो सके इस उद्देश्य से मैंने श्याम सुंदर को ढूंढने का प्रयत्न किया था दिश दिशम मैंने दिशा दिशा अहम में श्याम सुंदर को दर्शन किया यदि तत्व मत्र तबैव वैभवम परंतु अरी सखी जब मैंने यद बेलो किसी वहां पर मैंने जब उन श्री श्याम को देखा सत्वरम मन शीघ्रता से मैं ये ही देख पाई यद बेलो मैंने ये देखा तेन सत्वरम मन शीघ्रता के साथ में कि तत्वमत्र मत्र तबैव वैभवम के तत्वतः तेरे वैभव का ही वे विचार कर रहे थे मैंने वहां पर क्या देखा मैंने देखा यह कि श्री श्याम सुंदर तवै वैभवम तेरे ही वैभव को ही तत्वम तत्व रूप में वास्तव में देख रहे थे अर्थात वे तेरा ही रूप ध्यान करते हुए विराजमान हो रहे थे तो मैं शीघ्रता से यही देख पाई कि कृष्ण के वियोग का वास्तविक कारण तेरा वियोग ही है तेरा रूप ही है तेरा रूप ही उनके वियोग का एकमात्र कारण है श्याम सुंदर जो व्योग प्राप्त कर रहे थे उसका एकमात्र कारण तेरा वैभव है तो तवै वैभवम तेरी रूप माधुरी वही तत्व वही वास्तविक कारण था श्याम सुंदर की व्याकुलता श्याम सुंदर की ये जो विभ्रम दशा मैंने देखी कभी इससे बात करे हैं कभी उससे बात करें हैं कभी अपने बाएं हाथ के ऊपर कपोल रखकर के बैठे हैं ऐसा जो श्याम सुंदर की जो दशा थी उसमें यद्यलोकि मैंने यही निर्णय किया कि तत्व श्याम सुंदर की इस व्यवहार का तत्त्व माने तत्व का कारण वह तेरा वैभव ही है ऐसे तीन श्लोकों में साधानित ये तीन श्लोकों में ये वाक्य पूरा हुआ है यद बेलोकिशी मैंने ऐसे ऐसे ऐसे शाम सुंदरों को शाम सुंदर को देखा तीन श्लोकों में ये बेलोकिशी इसकी क्रिया मैंने उनको उनका दर्शन किया सत्व तद अभिशाल प्रोदयामी पृछति तस्पलम अमूम दृगात्मना व्यज्य चापलम तो आम म सामम तद विसार लंभकअप यतस्मु प्रोध्यम तो यतस्म आम मने तुमसे तुम्हारे विषय में ही यतस्मु पृछती श्री श्याम सुंदर मुझसे पूछने लगे मैं कैसी हूं समिशार लंबका प्रोद्याम मैं श्याम सुंदर के साथ में तेरे अभिसार को प्राप्त कराने वाली हूं ऐसा प्रोद्याम माने अनुमान करके यतस्म पृछति वेशी श्याम सुंदर तेरे विषय में ही मुझसे पूछने लगे समय वेशम सुंदर माम माने जब मुझे देखते हैं तो उनके मन में यह अनुमान होता है कि त्वत् अभिसार कहा प्रोद्यान में में त्वत्सार अभिसार कहा कि मेरे कारण तेरा अभिसार श्याम को प्राप्त होगा तू श्याम के पास में अभिसार करती हुई प्राप्त होगी या तू श्याम को श्री प्रिया जी के पास में अभिसार कराएगी तो अभिसार को कराने वाली अभिसार को प्राप्त कराने वाली मैं हूं ऐसा श्री शांत ने कहीं कल्पना की तो स माम त माम तभीार लंबतम प्रोद्याम अपि में तेरा अभिसार श्याम के पास में कराने वाली हूं अब यहां पर एक रस है एक सिद्धांत है कि प्रायः चंदावली जी तो स्वयं श्याम के पास में चल करके अभिसार करती हैं, परंतु राधायणी चल करके अभिसार नहीं करती राधायणी सर्वदा श्री विष्वागन्दनी राशेश्वर वे क्योंकि मदीयता भाव वाली हैं इस देश श्री विष्वांग ने वे प्रायः अपनी नुकुंज में बिराजमान होती हैं। सखी को खबर करवाती और शामसुंदर सुंदर राधारानी के कुंज में आती हैं। ये दोनों में अंतर है जहां पर मदीयता भाव है प्यारे तू मेरा है ये भाव राधारानी में है इस मदीयता भाव वाली श्री राधारणी सर्वदा सर्वदा शामसुंदर का अपनी कुंज में अभिशास करवाती है स्वयं चल करके श्याम के पास में नहीं जाएंगे चल करके ये अपनी कुंजी में आएंगे श्यामसुंदर की कुंजी में नहीं जाएंगे चल करके अपनी कुंजी में आएंगे फिर श्यामसुंदर के पास में खबर करवाएंगे श्याम सुंदर इनकी कुंजी में आएंगे और इस प्रकार गौरव है वो गौरव कहीं बना रहता है प्यारे तू मेरा है तू मेरे पास में आ परंतु चंदावली जी में त्वरीयता भाव है प्यारे मैं तेरी हूं इस भाव को करके चंदावली जी श्री श्याम सुंदर की कुंज में ढूंढती ढूंढती स्वयं पहुंच जाती है परंतु राधाणी ये श्याम सुंदर की कुंज में नहीं पहुंचती हैं बल्कि श्यामचंद्र को अपनी कुंज में बुलाती ये दोनों में मदीय अभाव में और त्वदित भाव में अंतर है तो सवाम त्वद स माम समाम त्व साग लंब लंबक प्रोद्याम अपी जब श्री शाम ने माम माने मुझे देखा मुझे नांदी मुखी को देखा तो वे समझ गए कि त्वद अभिशाक लंबकम के तो अब मुझे राधिका के अभिसार करने का सौभाग्य प्राप्त होगा अर्थात मैं श्री राधा रानी की कुंज में नानी मुखी के संकेत को प्राप्त करके अब मैं जाने के लिए तैयार होंगे ऐसा प्रोद्याम अनुमान से जान करके उन श्री श्यामसुंदर ने मुझे तेरे विषय में ही बार बार पूछा राधे का कहा है राधे का कहा है तस्य चापलम अमू दृगात्मना अरी सखी उस समय श्री श्याम सुंदर की दृष्टि और हृदय इन दोनों से श्यामचंदर की व्याकुलता दिख रही थी तस्य चापलम अमू दृगात्मना अरी सखी अमू माने श्याम सुंदर के नेत्रों से भी और आत्मना माने उनके हृदय से भी तस्य चापलम उनका उनकी चपलता या प्रकट होती हुई चली जा रही थी तस्य चापलम अमू दृगात्मना दृव और नयन इनके द्वारा श्री श्याम सुंदर की जो चपलता थी वो चपलता प्रकट हो रही थी व्यज्य वह प्रकट हो रही थी तापल अरी सखी उनकी ये चपलता ही उनकी चपलता को व्यक्त करने वाली है तब्धि चापलम यह उनकी चपलता ही थी अर्थात मुझे देखते ही फिर उन पर संतोष नहीं रहा सीधी सीधी बात होकर के चपलता से पूछने लगे श्री राधिका कहां है तुम्हारी सखी अरे नानी मुखी तेरी वो सखी वे कहा है कहां है ऐसा पूछने लगे तो तब्धि ये श्यामचंद्र की चपलता ही है कि वे चपल उनकी चपलता उनके नेत्र और उनके हृदय आत्मा आत्मा माने हृदय और द्रग माने नेत्र इन दोनों से उनकी चपलता प्रकट हो रही थी और यह उनकी चपलता ही थी तो उनकी चंचलता महा चंचलता को ही प्रकट करती हुई प्रकट हो रही थी उनके नेत्रों के द्वारा उनके नयनों के द्वारा उनकी चपलता अत्यंत अत्यंत प्रकट हो रही थी तो, तो लंबकम उन्होंने मुझे देखते ही यह कल्पना की कि अविश्री राधिका का अविसार मुझे प्राप्त होगा यह कल्पना करके त्वाम यु पृछती वे तुरंत ही मुझे मुझसे तुम्हारे विषय में पूछने लगे उनकी चपलता दीघात्मना नयनों के द्वारा ही प्रकट हो रही थी उनके हृदय की चपलता नयनों के द्वारा ही प्रकट हो रही थी नयन और हृदय दोनों से उनकी चपलता प्रकट हो रही थी ये चपलता महाचपलता को उनमें जो स्वाभाविक चपलता है उस चपलता को ही प्रकट करती हुई विराजमान हो रही थी ऐसे जब ने कहा तब माम निशाम में सुधी दक्षिणे सागरम ये जितनी भी सखी है ये सब महानाटक नाटक बाज खूब है सब नाटक करने में कोई कसर नहीं करे अशि ने पूछ रहे हैं कि निकुंजेश्वरी कहाँ है वो विश्वानंद ने तुम्हारी सखी तुम्हें पता है नानी मुकी बड़ी अच्छी आई श्याम श्री प्रिया कहा है प्रिया कहाँ है और इनको सब पता है गई इसीलिए है श्याम सुंदर के पास में खबर करने के लिए परंतु तो उस समय मुंह ऐसा लटका करके बैठ जाएंगे हमको तो पता नहीं है क्या करे कहा बताए तो उस समय मान निशाम में बार बार मुझसे निशा में मैंने पूछते रहे और पूछने पर सब पुनर्निरुत्तरान जब मैंने उत्तर नहीं दिया जानबूझकर जान बुझ ये, ये शैतानी है कि नहीं बदमाशी है कि नहीं सब जानती हैं फिर भी किशोरी जी को बता दी रही हैं है शाम को बता नहीं रही हैं कि राधिकाने ही मुझे तुम्हारे पास में भेजा है ढूंढने के लिए ही आई हूं मैं इसी उद्देश्य से आई हूं पर भी जान करके भी जानबूझ बुझ करके ये छल करती हुई कह रही हैं कि पुनः पुनर्निरुत्तमान मैंने जब उत्तर नहीं दिया तो माम निशान में मुझसे बार-बार पूछने लगे परंतु पुनर्निरुत्तमानुत्तम मुझे निरुत मुझे देकर के बल्लभ स्तव सुधी अरे सखी तेरे उस प्यारे ने सुधी कृतस्तव उस समय मेरी खुशामत करना प्रारंभ कर दिया अरे नांदी में अरे बता दे किशोरी जी कहा है ऐसा कहकर के सुधी है लगे मुझसे प्रार्थना करने लगे कि किशोरी जी कहा है थोड़ी से हमें बता दे जरा तो बता दे ऐसी क्या बात है ऐसा कह करके बल्लभस्तव तेरा जो बल्लभ है जो परम सुधी है वो कृतस्थ मेरी ही स्तुति करने लगा और दक्षिणे स्मर शर्भ वृणाकुल अरे दक्षिणे तेरी उदारता क्या थिकाना? तेरी उदारता तू तो प्यारे के जल्दी ही धुर जाती है जल्दी ही मोहित हो जाती है अरे दक्षिणे स्मर शर वृणाकुल श्री श्याम सुंदर तेरे कामदेव रूपी बाणों से व्याकुल होकर के विराजमान है स्मर शर् बह स्मर के कामदेव के शर्माने बाणों के घाव से वे व्याकुल होकर के विराजमान है करते तो सखे जगाद सादरम और उन श्री श्यामचंदर ने बड़े आदर के साथ में तब तेरे लिए ये वचन कहे अब जो श्यामचंदर बचन कहेंगे उन वचनों का आगे वर्णन करेंगे अब श्यामचंदर यहां जी से प्रार्थना करेंगे इस प्रकार श्री किशोर जी की श्याम सुंदर की अपूर्व शोभा प्रेमी स्वरूप में और श्री वृंदा जी ने श्याम सुंदर के गुणों का वर्णन करके श्याम सुंदर के रूप का वर्णन करके फिर गुणों का वर्णन करके और फिर उनके प्रेम का वर्णन करके प्रिया जी के हृदय में जो प्रेम है उस प्रेम को कहीं अपूर्व से उद्दीपित किया हाँ। जो प्रेम जो है उसको अपूर्व से कहीं उद्दीपित करते हुए वे विराजमान हो रही हैं और तो उस उद्दीपन प्यारे के गुणों का दर्शन करके उद्दीप्त होकर के श्रीप्रिया विराजमान अब श्री श्यामचंदर की जो निवेदन है उन निवेदन को ये श्रवण करती हुई विराजमान होंगे बोल वृंदावन हरि लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधारमण हरित विंद जय जय राधा रम हरि गोविंद